भासारथ जलों में अग्नि गूढ़ रूप से स्थापित है यह देवों के पुण्य कार्यों के रक्षण करता इंद्र ने मुझे कहा हे अग्नि जानी इंद्र ही तेरा साक्षात्कार अनुभव करता है उससे मार्गदर्शन पाकर मैं तेरे समीप आया हूं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 तब से इसने यज्ञ के दिनों को मान्यता दी है तथा तेजस्वी होकर उसने माता का अस्तन्यपान भी किया है अनंतर इस युवा एवं देवों को हवि पहुंचाने वाले अग्नि को स्तुति प्राप्त हुई अनावृत होकर सभी को धन का दान करने वाला यह अग्नि शोभन मन से संपन्न हुआ है भाषार्थ ही सर्व कला ज्ञान संपन्न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 मैंने पूशन का वहन किया, अनंतर विष्टे देवों ने मुझ कवस की रक्षा की। किसी से भी दुर्धर्ष ऋषि आ रहे थे, ऐसी आवाज राह में सुनाई दी। भाशार्थ मुझे सपत्नियों की भात मेरी पंजरियां पार्श्वस्थियां दुख देती हैं मुझे निर्धनता के कारण दुर्गति है वस्त्रों के अभाव से नग्नता तथा भूख के कारण उत्पन्न डर मुझे दुख देते हैं जैसे व्याध के डर से पक्षी कंपित होते हैं वैसे ही मेरी बुद्धि चंचल हो रही है भाशार्थ हे इंद्र जैसे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 भाषार्थ जिसके रत पर मेरे चढ़ने पर तीन घोड़े मुझे श्रेष्ठ रीति से वहन करते थे उस कुरुशम्र राजा की हजार संख्या में दक्षिणा प्रदान करने वाले इस यज्ञ में स्तुति करता हूँ भाषार्थ ही राजन तुम्हारे पिता उपम सर्वस के वचन अत्यंत मृदु तथा आनंददायक होते थे दान के लिए युक्त सुंदर खेतों की भाद थे भाषार्थ हे मित्र अतिथि के पुत्र पुत्र उपसवम मेरे समीप आओ तेरे पिता का मैं स्तोता हूं यह जानकर शोक मत कर भाषार्थ यदि मैं अमर देवों तथा मर्णा धर्म मानव भाषार्थ देवों के किए व्रत नियमों का उल्लंघन करके कोई 100 वर्ष तक भी जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार हमारे नेत्रों का भी वियोग हो जाता है चतुष्टृंशम सप्तम भाषार्थ बड़े-बड़े नीचे की भूमि में उत्पन्न हुए इधर-उधर चलने वाले तथा कंपनशील अक्ष पासे मुझे प्रसन्न करते हैं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 जिस जुआरी के धन पर बलशाली हुए जुए की लोभद्रष्टि हो जाए, तो उसके स्त्री को भी अन्य लोग हाथ में पकड़ते हैं। उसके पिता, माता तथा भाई भी कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते, इसे बांध कर ले जाओ, भाषार्थ। जब मैं मन से निश्चय करता हूँ कि अब इन पापों से नहीं खेलूँगा, क्योंकि मेरे जुआरी मित किंतु वे लाल पीले रंग के पासे फीके जाकर मानो मुझे बुलाते हैं तथा मुझसे नहीं रुका जाता मैं भी इनके स्थान पर विभिचारणी इस्त्री की भांति चला जाता हूं। भाषार्थ शरीर से दिप्पमान जुआरी किस धनमान पर मैं विजय प्राप्त करूं ऐसे मन से पूछता हुआ दूत सभा में आता है वहाँ दिपक्षी जुआरी को पराभूत करने के लिए अक्षों को विजय के लिए रखे हुए जुआरी के वे पासे धन कमाने को बढ़ाते हैं। भाषार्थ ये पासे ही अंकुश की भांत चोटे हैं। बार के समान छेड़ते हैं, छोरे के सदृश काटते हैं, पराभूत होने पर संतप्त करते हैं, सब कुछ हरन होने पर कुटुंबी लोगों को दुख देने वाले हैं, विजयी जुवारी के लिए पासे पुत्र जन्म की भांति आनंददायक होते हैं, तथा मधुता से युक्त एवं मधुर वचनों से बात करने वाले होते हैं, परन्तु हारे हुए जुवारी तो नष्ट ही करता है भाषार्थ इन अक्षों का तिरपन का संघ सत्य धर्म का स्वरूप सूर्य देव की भांति विहार करता है अत्यंत उग्र मानों के क्रोध के आगे नहीं झुकते उसके वश में नहीं आते राजा भी पासों को खेलते समय प्रणाम ही करता है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 वे छूने में ठंडे होने पर भी जुआरियों के अंतह करण को पराभूत होने के डर के कारण जलाते हैं। भाशार्थ जुआरी की त्यागी हुई पत्नी दुखित होती है तथा कहीं कहीं विचरते पुत्र की माता भी आकुलता में दुखी रहती है। रिनग्रस्त जुआरी धन की कामना करता हुआ भयभीत होकर रात के समय दूसरे के घर चोरी करने के लिए जाता है। भाशार्थ जुआरी दूसरे की स्त्रियों का सुख तथा अपने सुंदर घर में सु इस्तित देखकर अपनी स्त्री की इस्तित देखकर दुखी होता है। फिर पातह काल होते ही गेरू रंग के पासों से यह खेलना आरंभ करता है। वह मूर्ख मानो रात में आग के पास पहु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 तू मेहनत से खेती कर और उसी को बहुत मानता हुआ प्राप्त धन से प्रसन्न रह इसी से गौवे एवं स्त्री प्राप्त करोगे साक्षात सूर्य देव ने मुझसे ऐसा कहा है भाषार्थ हे अच्छों हमें अपना मित्र बनाओ हमारा कल्याण करो हमें दुखद दुधर्श क्रोध से हमला मत करो तुम्हारे क्रोध में हमारा शत्रु ही गिरे दूसरे हमारे शत्रु बब्बरवाण्ड के पासों के बंधन में फंसे रहें पञ्चत्रिशम सुक्तम भाषार्थ वे इंद्र संबंधी आहवनीय अग्नि सुबह के समय अंधकार को नष्ट करते हैं तथा � अपने कार्य में रत हूं आज हमें इंद्र देवों की रक्षा प्राप्त हो आशार्थ द्यावा पृथ्वी हमारी रक्षा करें हम ऐसी प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार लोक के निर्माते, समुद्र सरयनावत सरोवर पहाड़ सूर्य तथा उषा से हमारा विनम्र निवेदन है कि यह सब हमें पाप रहित करें आज यह सोम जो हमने छानकर श्रेष्ठ रीति से बनाया भाष्यार्थ अत्यंत पूज्य माता-पिता की भांति द्यावा पथली पाप रहित हमें आज श्रेष्ठ सुख प्राप्त के लिए हमारी रक्षा करें अंधकार को नष्ट करने वाली ऊषा हमारे पाप नष्ट पर प्रजलित अग्नि के पास हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ धनमती मुख्य तथा पापों को दूर हटाने वाली यह ऊषा सौभाग्य युक्त धन हम भजनशील लोगों को देवे इष्ट फल वाली हो दुखी दुर्धन लोगों के क्रोज से हमें दूर रखे पर जलित से हम की प्रार्थना करते हैं।